भाषार्थ तथा तेजस्वी देव माता हमारी विनती सुनें सब इंद्रादि देवों एवं देव पत्नियों के साथ सर्व पालक पिता हमारा वचन सुनें इंद्र वाजरथा अधिपति भग तथा रमणीय एवं स्तुत्त्य मरुदगण इस स्तुति करने वाले भक्तों की रक्षा करें भाषार्थ देखने में सुंदर मरुतगण अन्नादि से भरे निवास ग्रह की भांति होते हैं। रुद्र पुत्र मरुतों की कृपा बहुत ही कल्याण प्रद होती है। मानवों में हम पशुधन से युक्त होकर यशश्वी हों, देवों, अनंतर सदैव हम अन्नादि से युक्त हों, भाषार्थ। हे मरुतगण, इंद्र देवों, वरुण एवं मित्र, तुमने जो बुद्धि उसको जैसे गाय दुग्ध से भरी रहती है, वैसे ही अनेक फलों से संपन्न करो। हमारी इस्तुत सुनकर तथा अपने रथ पर चढ़कर अनेक बार तुम यज्ञ में आए हो, भाषार्थ विद्वान मरुतों, तुमने प्रथम बहुत बार हमारे समान जाति वर्ग के बंधुत्व की जानकारी रखी है।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 ये सभी इकट्ठे मिलकर प्रीत युक्त होकर अपनी महिमा से इस महान अंतरिक्ष को पूरित करते हैं भाषार्थ, शत्रुओं को नष्ट करने वाले संग्राम में शरीर सामर्थ से तेराना देते हुए सत के संरक्षक एक ही स्थान पर रहकर इंद्र एवं अग्नि उदक मिश्रित महान सामर्थ से युक्त सोम ये सब महान आकाश को अपने बल से व्याप्त करते हैं भाषार्थ अपने महान सामर्थ से महान कभी पराजित न होने वाले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 तेज द्यावा पृथ्वी तथा विस्तीन अंतरिक्ष को उन्हीं देवों ने स्व सामर्थ्य से यथा स्थान धारण किया है धन दाता की भात भक्तों को श्रेष्ठ दान करके सम्मानित करने वाले उदार ये देव मानों को धन देते हैं इसलिए देवों की स्तुति की जाती है भाषार्थ दान देने वाले मित्र एवं वरुण को हवि आदि प्र ये दोनों सम्राट मित्रा वरुण मन से कदापि भूल नहीं करते इनके महान शरीर लोक कल्याणमय कार्यों से प्रकाशित हो रहे हैं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 अग्निरूपी जीभ वाले यज्ञ वर्धक तथा सत्यरूप देव यज्ञ में अपने स्थान पर विराजते हैं। वे द्विलोक को धारण करके अपने तेज से जल को उदक को ले जाते हैं। अनंतर यज्ञीय हवि तैयार करके अपने शरीर को अलंकृत करते हैं, हवि का भक्षण करते हैं, भाषार्थ, सर्वजापक, सबके माता पिता, सबसे पहले उ द्यावा पृथ्वी यज्ञ के स्थान में रहते हैं। वे दोनों ही एक मना होकर अत्यंत पूजनीय वरुण को प्रसन्न करने के लिए ग्रहतयुक्त पानी देते हैं। भाषार्थ मेघ तथा वायु के काम वर्षक एवं जल को धारण करने वाले हैं। इंद्र, वायु, वरुण, मित्र, अर्यमा इनको तथा आदित्य देवों को और आदित्य को हम बुलात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 स्वस्ता वायु देवों को बुलाने के लिए ऊषा के समीप जाता है तथा जो विहासपति श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा वृत्तर्नाशक इंद्र के समीप जाता है उस इंद्र को आनंदित करने वाले सोम से हम धनेच्छुधन की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ अन्न गाय अश्व औषधि वनस्पति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 उन्हें हम धन की प्रार्थना करते हैं भाशार्थ हे अस्विदेवों तुमने भुज्य को सागर की विपत्ति से बचाया है तथा वध्रिमती को स्याव नामक पुत्र दिया था तुमने विमद ऋषि को कमध्यु नामक सुंदरी भार्या दी तथा विश्वक्रिष्टी को विश्वनाप्व नामक पुत्र दिया था, भाषार्थ, आयुधवाली, मृदुवाली तथा दुलोक धारक अज एक पात, सिंधुसागर, आकाशीय जल, सर्वदेव, कार्य तथा अनेक प्रकार की बुद्धि से युक्त सरस्वती मेरे वचनों स्तुतियों को सुनें। भाषार्थ, कर्तर्त्व एवं बुद्धिज्ञानों से युक्त मानों के यज्ञ यग्य में यज्ञार ह, अमर सत्य के ज्ञाता, भविर्दान को ग्रहण करने वाले, यज्ञ में एक साथ रहने वाले तथा सब कुछ जानने वाले इंद्रादि सभी देव हमारी इस्तुतियों एवं मंत्रों चारण सहित समर्पित उत्तम अन्न को ग्रहण करें भाषार्थ वशिष्ठ कुल में उत्पन्न ऋषि ने अमर देवों की इस्तुति की जो देव सारे भूनों में लोकों में अपने तेज से श्रेष्ठ हैं वे आज हमें श्रेष्ठ यशस्वी अन्न दें हे देवों तुम हमारा कल्याण करके हमारी सदा रच्छा करो। शतशस्तितम सुक्तम भाषार्थ प्रचूर अन्न वाले आदित्य तेज के करता श्रेष्ठ ज्ञानी देवों को मैं इस यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए बुलाता हूं। सब प्रकार की संपत्ति से युक्त इंद्र को अपने में सर्वश्रेष्ठ प्रधान मानने वाले अमर एवं यज्ञ से प्रविध जो देव बहुत भाषार्थ इंद्र द्वारा कार्यों में प्रेरित तथा वरुण द्वारा श्रेष्ठ रीति से अनुमोदित होकर जो देव तेजस्वी सूर्य के अंश भाग को प्राप्त होते हैं उन शब्दों नाशक इंद्रा धिष्टित मरुत गणों के स्तोत्र को हम धारण करते हैं विद्वान यजमान इसलिए ही यज्ञ का विधान करते हैं भाषार्थ वसुओं के साथ इ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 भाषार्थ, प्रज्ञायुत, सरस्वान, कार्य एवं व्रतों का पालक, वरुण, पुष्य, महिमायुत विष्णु, वायु, अश्विन्य, स्तोताओं को अन्न प्रदान करने वाले ज्ञानी, पापी शत्रुनाशक तथा अमर देव हमें तीन मंजिल वाला घर प्रदान करें, भाषार्थ यह हमारा यज्ञ हमारी सब कामनाएं पूरी करे